मछली का सूरमा एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत दूर दराज की सल्तनत में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था राल्फ। राल्फ एक अच्छा इंसान था, पर हमेशा उस पर बदकिस्मती हावी रहती। उसने बहुत कोशिश की ज्यादा दौलत कमाने के लिए, ताकि वो और उसकी बीवी अच्छे से गुजर बसर कर सकें, लेकिन ये हमेशा एक एक दिन राल्फ बाहर झील पर था मछली पकड़ते हुए इस उम्मीद में कि वो इतनी सारी मछलियां पकड़ लेगा कि अपनी बीवी और अपना पेट भरने के काबिल हो पाएगा पर घंटों घंटों तक साहिल पर बैठकर अपना मछली का कांटा डालकर राल्फ ने पकड़ा तो बस साहिल पर तैरती हुई गंदगी को मैंने आधा निवाला खाने जितना भी नहीं पकड़ा है। मैं अपनी पत्नी से क्या वो हार मानने ही वाला था और घर जाने वाला था जब उसने अपने पीछे से एक बहुत ही दर्दनाक कराह सुनी वो क्या था राल्फ ने पीछे मुड़कर देखा कि एक बौना है जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है एक दरख्त की जड़ से उलझी हुई वो पानी को देखकर हैरत में पड़ गया और उसे इल्म नहीं था कि वो क्या जवाबी का� हाँ जरूर मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। उसने बहुत ही से टोनी की दाढ़ी दरख्त की जड़ से छुड़ाई। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से चमकता हुआ पत्थर निकाला और राल्फ को दे दिया। याद रखो, जब कभी भी। अचानक उन्होंने ए पर टूनी, क्या याद रखूं? रॉलफ ने देखा कि टोनी भागा और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसने पत्थर पर नजर डाली। वो चमक रहा था और बैंगनी रंग का था। शायद ये कोई बेशकिमती पत्थर हो। मैं इसे बाजार में बेचूंगा। तब तक देखता हूँ कि क्या मैं कोई मछली पकड़ सकता हूँ? उसने पत्थर को अपनी जेब में डाला और अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को लेकर बैठ गया। वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा पर फिर भी उसने कुछ नहीं पकड़ा। बुलंद आवाज में उसने कुछ कहा। काश कि मैं एक बड़ी सी मछली पकड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, एक बहुत बड़ी मछली साहिल पर आ गई, जो र पर मैं इसे कैसे उठाकर घर ले जाऊं? राल्फ ने खुद से ये सोचा कि अगर वो कोई और नामुमकिन मुराद मांग सके। मेरी मुराद यह है कि बजाय मेरे मछली मुझे उठाकर ले जाए। और देखो मछली हिलने लगी, वो राल्फ की टांगों के बीच खिसक आई और पैसा दीना की जाने उछल उछल कर जाने लगी। राल्फ को अपनी पीठ पर स ایسا دینہ گاؤں سے ایک بہت ہی خوبصورت قلعہ نظر آتا تھا جو بادشاہ منیکو کا تھا۔ पुरे गांव में बादशाह के मुतालिक बहुत सी अफवाहें सुनी गई थीं बादशाह मुनेको और उसके खानदान के बारे में यह कहा गया है कि मल्लिका बहुत हसमुख थी और हमेशा हंसती रहती और लोगों का जोश बढ़ाती जहां कहीं भी वो जाती बादशाह इसी वजह से उससे बहुत मोहब्बत करते थे एक दिन जब अचानक मल्लिका का हो गया हो गए और उन्होंने पूरे में हसने लगा की एक वाला ने भी بند बंद कर दिया था वह बहुत खुबसूरत और शायस्ता थी पर बिना हसी के वह बे जान और उदास लगव बहुत अर् से दक हसी से मेहरूम रही कि अब उसे इम ही नहीं था कि कैसे हसा जाता है बाशा मुनेय को को जल्दी ही अपनी गलती का हसास हो गया और उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह नी बेटी को हसाने की कोशिश करेंगे سلطنت کے سب ہسانے والے کمیڈین اور ہوشیار اور دانشمند لوگ بلائے گئے پر ان میں سے کوئی بھی اس کے موہ پر مسکراہت نہ لا سکا آخر میں اس نے اپنے وزیروں اور دانشمند لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ان سے وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے متعلق مخاطب ہو سکے کوئی بھی شخص جو میری بیٹی شہزادی وائلہ کو ہسا سکے گا اسے پانچ سو لاکھ سونے کے سککوں کا انام اور نکاح میں وائلہ کا ہاتھ دیا جائے گا سبھی مرد یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اسی دوران شہزادی وائلہ اپنی کھڑکی کے باہر جھکی ہوئی تھی جب اس نے نیچے گلی میں ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا پہلی نظر میں تو ایسا لگتا تھا جیسے ایک آدمی بہت بڑی مچھلی پر سواری کر رہا ہے پر جلدی ہی یہ صاف ہو گیا کہ وہ ایک شخص ہی تھا جو مچھلی کی سواری کر رہا تھا شہزادی وائلہ نے اپنی آنکھیں ملی۔ آج تک اتنی عجیب اور مذاقیہ بات اس کبھی نہیں دیکھی تھی वो हँस पड़ी। वो इतनी बुलंद आवाज में हँसी कि उसकी आवाज पूरे किले में गूंज गई। बादशाह मुने को जो अपने दरबार में थे, उन्होंने अपनी बेटी के हँसने की आवाज सुनी। ये जरूर वायला होगी। चलो, किसी ने तो मेरी बेटी को हँसा दिया। बादशाह उठे और फौरन ही उसके कमरे में गए। क्या हुआ वायल क्या है जो तुम्हें इतना गुदगुदा रहा है अपना पेट पकड़े पकड़े जब वो हंस रही थी वायला ने खिड़की के बाहर इशारा किया ओह अब्बा इस सच को देखकर मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई जो घोड़े की बजाय मछली की सवारी करता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है उसके वालिद फौरन खिड़की की तरफ गए और उन्होंने देखा राल्फ एक बहुत बड़ी मछली पर सवार है और वो इसी हंसी में वायला के साथ शरीक हो गए पर पहली मर्तबा अपनी बेटी को हंसते हुए देखने की खुशी फौरन ही गायब हो गई जब बादशाह उन्होंने فوراً اپنے خادیم کو بھیجا کि وہ اس اجنبی کو بلائے جو مچلی پر سوار تھا، وہی فوراً کلی ملايا جائے۔ میں شخص سے ملن چاہتا ہوں۔ رالف کو جلدی ہی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ تمہیں کیس نام سے بکار ہیں جناب؟ ایرا نام رالف ہے بادشاہ سلامت، میں پاسادینا کے نزدیکی گاؤں میں رہتا ہوں۔ مچلی پر سوار ہونے کے علاوہ تم اور کیا کیا کر سکتے ہو؟ خیر حضور یالا میں میں مچلی پکڑ کई دفعہ انہیں بازار میں لے جا بیچتا بھی ہوں۔ دراصل... او ایک کاشتکار اگر میں اپنے فیصلے کے انجام کے بارے میں تصور کرتا ہوں کون سا فیصلہ حضور اعلیٰ؟ نے رالف کو سب کچھ سمجھایا۔ رالف بہت خوش ہوا تم میرے آگے اور کوئی صورت نہیں چھوڑتے سوائے اس کے کہ میں تمہیں اپنی خوبصورت بیٹی سے نکاح کرنے دوں۔ رالف مسکر آیا نا صرف بادشاہ کو اسے پانچ سو لاکھ سونے کی سکھے دینے پڑے بلکہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرانا پڑا۔ اسی رات بادشاہ منی کو اپنی بیٹی وائلہ کے پاس گئے اپنی احلان کی دوبارہ تقدیز کرنے کے لیے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم चाहती हो نکاح کرنا जिंदगी ہو؟ میری پوری زندگی میں کسی نے مجھے اتنا خوش نہیں کیا۔ मुझे परवाह नहीं, चाहे कितने ही शहजादे, बादशाह, रहीस, नवाब आप मेरे सामने ले आएं। मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी सिवाय मछली के सूर माँ के। आपने मुझसे वादा किया था कि जो कोई भी मुझे हंसाएगा, वो मुझसे निकाह करेगा। कोई और सूरत ना देखकर बादशाह मुनेको ने राल्फ को डिनर पर बुलाया और, और, और स ڈینر کی دوران بادشاہ نے محسوس کیا کہ رال بہت ہی عام آدمی ہے جس طرح سے اس نے کھایا جس طرح سے اس نے کپڑے پہنے تھے جس طرح سے وہ بات کرتا تھا اس کے اخلاق جس میں کوئی شایستگی اور خاصوسیت نہیں تھی اس سے وہ بہت ہی فکر مند ہو گئے ڈینر کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم نیل مین سے ملنے گئے جو ان کے سب سے قریبی صلاحکار تھے میں اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا पर मैं अपनी बेटी का निकाह इससे नहीं होने दे सकता जो कहलाता है मछली का सूरमा तो मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूं। इस निकाह को होने से रोकिए जो कुछ करना पड़े कीजिए बस मुझे इस मसले से निकालिए मैन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया बातचीत मुन्ने को बहुत मुतमाइन थे क्योंकि उन्होंने सोचा جس کا انہیں علم نہیں تھا وہ یہ کہ نیل مین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس نکاح کو روکے گا رالف کو پیسیڈینہ سے غائب کروا کر اس رات نیل مین کے پہرے دار چھپ کر مہمان خانے میں گھسے جہاں رالف سویا تھا انہوں نے اسے باندیا اور ایک بیرل میں ڈال دیا جسے انہوں نے کس کر سیل بند کر اور سمندر میں پھیک دیا رالف کی آنکھ کھلی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ڈوب نئی ہی والا ہے فوراں ہی اس نے چمکتے پتھر کا کشتی ہوتی बैरल बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, जब तक कि वो एक बड़ी कश्ती ना बन गई। मैं मुराद मांगता हूँ कि ये कश्ती मुझे वापस पैसे लेकर जाए। अगली बात जो उसे पता चली, वो ये कि कश्ती हवा में उड़ रही थी। राल्फ घर जा रहा था, अपने चेहरे पर खुदाईतमादी का एहसास लिए। अगली सुबह जब प <laughs> बहनी करके उसे ढूंढ क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती फौरन ही एक तलाश का इंतजाम किया गया पर उसका कहीं नामोनिशान नहीं था बादशाह मुने को अब बहुत ही कशिशीदगी में थे और अपनी बेटी के बाबत बहुत फिक्रमंद थे तुमने क्या किया वो कहां है तुम्हें उसे वापस लाना होगा हुजूर अलम मैं नहीं ला सकता मैंने उसे एक बैरल में बंद किया और समंदर में फेंक दूसर ल़ों े मैंने उसे छुटकारा पा िा मैंने तुम से इतनी ज्याति करने को नहीं कहा था मैं बस यह नहीं सोच रहा था कि वह मेरी बेटी के काबिल है पर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था क्या हो गया है तुम्हें بادشا منے کو اب بہت ہی زیادہ فکرمند تھے اس بات سے خبر کہ رالف ٹھیک ٹھاک ہے وہ فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئے اپنی گناہ کا اقرار کرنے کے لئے اس دوران رالف کا جہاز بندرگاہ پر آیا جب وہ فتحیاب ہو کر واپس آیا وہ فوراً اپنی محبوبہ کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا بادشا منے کو جو اپنی بیٹی کے سامنے اقرار کرنے کو آئے ہی تھے وہ رالف کو زندہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے ابا جان کوئی خوش نہیں کہ میں رالف سے نکاہ کر رہی उसने इसे समंदर में फेंक दिया। आपको ये पता लगाना होगा क्योंकि ऐसे शर्मनाक काम को सजा मिलनी ही चाहिए बाजार। बातचीत मुने को बहुत ही शर्मसार थे उसके लिए जो उन्होंने किया था। वो अब इसे अपने अंदर और नहीं रख पा रहे थे और फौरन ही सब कुछ उपलब्ध कर लिया राल्फ और वायला के सामने और उन मैं आपसे बस यह कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं और उससे निकाह करना चाहता हूं मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं बादशाह मुनेको राल्फ से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए उन्होंने उसे और अपनी बेटी को अपनी दुआएं दी उसी दिन निकाह हुआ नीलमैन को जला वतन कर दिया गया और बादशाह मुनेको ने अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा राल्फ को पेश किया शुक्रिया बादशाह सलामत पर मुझे आपकी सल्तनत और किसी भी दुनियावी दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है जैसे ही उसने ये कहा, उसने खुद को एक छोटी सी झोपड़ी में जागते हुए पाया। वो मुड़ा और देखा कि उसके पहलू में उसकी बीवी सोई हुई है। आज तक इतना एहमकाना खाब मैंने कभी नहीं देखा था।